गीता तत्व चिंतन छत्तीसवां प्रवचन कर्म सिद्धांत गीता अध्याय दो श्लोक सैतालीस कर्मण्य व अधिकारस्ते माँ फले सुकदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्मली तेरा अधिकार कर्म करने में ही है उनके फलों में कभी भी नहीं तू कर्म फल प्राप्ति का कारण मत बन और न तेरी प्रवृत्ति कर्म न करने में हो अर्जुन ब्रह्मवेदता होना चाहता था उसने भगवान कृष्ण से सुना कि जो ब्रह्मज्ञ होता है वह वेदों में प्रतिपादित समस्त अर्थों का लाभ अनायास कर लेता है पर वह सोचता था कि इस प्रकार गुणातीत होने के लिए उसे त्रिगुणात्मक वेदों का और फल स्वरूप उनके द्वारा प्रतिपादित कर्मों का त्याग करना पड़ेगा वह यह चाहता भी था उसे युद्धरूप घोर कर्म प्रसन्न नहीं था अतः वह मन ही मन प्रसन्न होता है कि चलो अब श्री कृष्ण मुझे भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह की अनुमति दे देते दे देंगे पर उसे यह अनुमति नहीं मिलती भगवान कृष्ण उसे पुनः कर्म में लगने की शिक्षा देते हैं उनका मंतव्य यह है कि यह सही है कि वेद त्रिगुणात्मक है और जीवन का लक्ष्य निश्चयगुण्य है पर निश्च्रय की प्राप्ति के लिए जो पात्रता और अधिकार चाहिए वह कर्म करके ही अर्जित होता है कर्म छोड़कर नहीं प्रश्न होता है कि कर्म तो त्रिगुणात्मक संसार के अंतर्गत है उनसे निस्त्रुण्यता कैसे प्राप्त होगी यह विचित्र बात मालूम होती है कि घोर त्रिगुणात्मक कर्म व्यक्ति को नैस््रिगुणात्मक भी बना दे सकते हैं यह तो समझ में आता है कि व्यक्ति संसार का धमेला छोड़कर जंगल में चला जाए और वहाँ किसी निभृत स्थान में बैठ के के के चिंतन द्वारा बन को बनाने का और फल गुणों के का और ऊपर उठने प्रयास करे। पर यह समझ में में नहीं आता कि कर्म झंझावात रहकर तीनों गुणों के भवर में पड़कर वह उनसे ऊपर उठ जाए यह एक पहेली लगती है रहस्य मालूम होता है भगवान कृष्ण प्रस्तुत श्लोक के द्वारा इसी पहेली का हल हमारे समक्ष रखते हैं और इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कर्मयोगी की चतुस्ूत्री प्रस्तुत श्लोक के चार चरण हैं लोकमान्य तिलक इस श्लोक को कर्मयोग की सूची चतुस्सूत्री कहते हैं जैसे ज्ञानियों के लिए उपनिषदों में चार महावाक्य प्राप्त होते हैं अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा तत्त्वमसि, तीसरा प्रज्ञानम ब्रह्म तथा चौथा अयम आत्मा ब्रह्म वैसे ही कर्मयोगी के लिए ये चार चरण हैं अंतर यह है कि महावाक्यों में परस्पर कोई संबंध नहीं जबकि ये चारों चरण एक दूसरे के परिपूरक हैं प्रथम चरण में कहा गया है तुम्हारा अधिकार कर्म ही में ही है दूसरे में बताया फलों में तुम्हारा अधिकार किसी भी अवस्था में नहीं तीसरे में कहा तुम कर्म फल का कारण मत बनो अर्थात फल प्राप्त करने की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त मत हो और चौथे में निरूपित किया तुम्हें अकर्म के प्रति यानी कर्म न करने के प्रति रुचि मत हो यहाँ पर व्याख्याकार तेज शब्द को लेकर दो प्रकार के दृष्टियों का प्रतिपादन करते हैं एक दृष्टि के पक्षधर कहते हैं कि तेज शब्द अर्जुन को लक्ष्य कहकर कहा गया है पूर्व के दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा वह ब्रह्मवेदता निर्द्वंद्व और निस्त्रुण्य सन्यासी के लिए था पर प्रस्तुत पद्य के प्रथम चरण से भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया कि तू अभी निस्त्री गुण्य अवस्था का अधिकारी नहीं है तुझे तो कर्म करने का ही अधिकार है दूसरी दृष्टि के पक्षधर कहते हैं कि ते शब्द जीव मात्र को संबोधित करके कहा गया है भगवान सभी जीवों को लक्ष्य कर कहते हैं यह जीव तेरा अधिकार मात्र कर्म करने में है इससे शंका उठ सकती है कि जो कर्म करेगा फल भी तो उसी का होगा जिसका पेड़ उसी का फल अतः जो कर्म रूप वृक्ष उगाएगा क्या वही उसके फल का भी भोग नहीं करेगा भगवान कहते हैं नहीं कर्म तो करो पर उसके फल पर अधिकार की भावना छोड़ दो क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार की बात ही नहीं है यह ईश्वर के हाथ की बात है वैसे भी देखा जाए तो कर्म करना मात्र ही मनुष्य के अधिकार में है किसान के हाथ की बात है उसका परिश्रम पुरुषार्थ पर फल वह उसके अधिकार की बात नहीं है यदि ईश्वर चाहे तो किसान के परिश्रम को मटिया मेट कर सकता है बहुत वर्षा करा दी जल प्लावन ला दिया फसल चौपट हो गई सूखा कर दिया पानी की एक बुन न गिरी फसल सूख गई फसल लहलाहाती हुई खड़ी है किसान बड़ा खुश है पंद्रह बीस दिन बाद फसल काटेगा कितनी उमंग है इस बार सबसे अच्छी फसल हुई है लड़की के हाथ पीले कर देगा बैंक का कर्ज चुकता कर देगा और लड़के बच्चों के लिए सलीके के कपड़े बनवा देगा अचानक देखते न देखते एक दिन जोरों से ओलों की वर्षा शुरू हो गई और चंद मिनटों में किसान की सारी उमंगों पर तुषारापात हो गया किसान कुछ ही समय पहले कितना हुलस रहा था लोग उसकी फसल देख जब तारीफ करते तो वह भी कैसे सीना तान कर कहता इस बार बीज भी बढ़िया नस्ल का है साहब खाद भी अच्छी डाली है मेहनत भी खूब की है तभी तो ऐसी अच्छी फसल हुई पर अब उसके जीवन में रुदन और हाहाकार ईश्वर के लिए निंदा और कटुकती ही तो रह गई इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जीव तू कर्म तो कर पर फल पर अपना अधिकार मत रख फल तेरे हाथ की बात नहीं है वह ईश्वर का अधिकार है उसे तू क्यों छीनना चाहता है दूसरे का अधिकार छीनने से मनुष्य दुखी ही होता है विद्यार्थी का अधिकार है ठीक से पढ़ाई करने में अच्छी तरह परिचय देने में पर परिचय पर अंक देने का अधिकार उसका नहीं परीक्षक का है यदि विद्यार्थी परीक्षक का अधिकार अपने ऊपर लेना चाहे तो क्या उसे वह मिलेगा वह दुख ही तो पाएगा अतः उचित यही है कि जिसका जो अधिकार है उसे उसी के पास सुरक्षित रहने दिया जाए